Rocky, all of. नमस्कार आप सुन रहे एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और डीवाई पाटिल का ओपन राउंड हमने पूरा सुना अब उनके जो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट है उनका सेकंड राउंड हम लोग आज सुनेंगे सेकंड राउंड आज सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से, सेकंड राउंड में सभी का जो भी डीवाई पाटिल के सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट हैं उन सभी का स्वागत है और आप सभी का भी स्वागत है और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी ओपन राउंड में चंचल जी से वो भी इस राउंड के हिस्सा है तो सेकेंड राउंड में उनका सिलेक्शन हो गया है चंचल जी का तो चंचल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए और कैसा फील हो रहा है सेकेंड राउंड में आकर और जो थीम दिया है आपको उस अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस भी सुनाइए ओके सर थैंक यू एक्चुअली आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सिलेक्ट हूंगी और मेरे <laughs> मेरे सभी स्टूडेंट्स एंड कलीग्स को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से जी शुड आई स्टार्ट नाउ चली रे चली रे जुनू गोली लिए कतरा कतरा काशिकरा हुदी से मैंने इश्क किया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया जी आ रे जिया रे जिया हो जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो हो हो छोटे छोटे लमहों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है पंखों से जब छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का मगर रंग बदलता जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया जिया रे रे रे रे रे रे रे हो थैंक यू ओके चंचल चौधरी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों का आपकी आवाज पसंद आए और सेकेंड राउंड में आपने परफॉर्म किया है तो फिर से एक बार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच थैंक यू सर थैंक यू सुनने वालों को सुरेश का सुनते है, है। आप रेडियो FM, सिंगिंग का, कॉलेज का सेकेंड हो गया है, और जिसमे हमने कुछ बच्चों को सुना अभी साक्षी बॉन्डे हमारे बीच में है साक्षी बॉन्डे बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और बताइए आपको कैसे लग रहा है सेकेंड राउंड में आने के बाद और अपना परफॉर्मेंस जैसे आपको थीम दिया था वैसे आप सुनाइए बहुत अच्छा फील हो रहा है एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बहुत सो so, मैं गाना शुरू करती हा हाँ, यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हा यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधिया या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई टकराए तो ताकत कोई दिखलाए तो तूफा कोई मंडलाए तो मुश्किल कोई आ जाए तो परबत कोई टकराए तो बरसे चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से लाख बरसे चाहे अंबर से आग लिपटे चाहे पैरों से लाख पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है हिम्मत से जो कोई चले धरती ही ले कदमो तले क्या दूरिया क्या फासले मंजिल लगे आगे गले हिम्मत से जो कोई चले धरती ही ले कदमों तले तू तो चलियो ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम तू तो चलियो ही अब सुबह शाम रुकना झुकना नहीं तेरा काम पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है थैंक यू ओके साक्षी बोण्डे बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया थैंक यू सो मच सभी को अच्छा लगे आपकी आवाज तो साक्षी बोंडे लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, साक्षी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू तो मिलकर गाएंगे तरंग सुरख आप सुन रहे राउंड डी वाई पाटिल का एक ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है अभी स्मिता चौधरी हमारे साथ है स्मिता चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि जैसे आपको थीम दिया गया है सेकंड राउंड का उस अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस करें स्वागत है आप मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है सूरज ना बन पाए तो बन दीपक चलता चल सूरज ना बन पाए दीपक चलता चल फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल सच की राह पे चलता चल प्यार दिलों को देता है जो अश्कों को दामन दे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 मधुबन खुशबू देता है मधुबन खुशबू देता है मधुबन खुशबू देता है ओके okay, स्मिता चौधरी बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को आपकी आवाज़ पसंद आए और स्मिता चौधरी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके okay, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू सर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 नमस्कार के जो बच्चे है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी स्वर्धा चौधरी हमारे साथ हैं स्वर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सेकंड राउंड में आने की जो खुशी है वो अपने आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं आप और उसके बाद आपको जैसे थीम दिया गया है वैसे परफॉर्म कीजिए थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको धन्यवाद देना अपना गीत पेश करूंगी जो शंकर महादेव ने गाया हुआ है लक्ष्य फिल्म से हाँ यही रास्ता है तेरा तूने अब जाना है हाँ यही सपना है तेरा तूने पहचाना है तुझे भी ये दिखाना रोके तुझको आ दिया क्या जमीन और आसमान पाएगा जो लक्ष्य लक्ष तो हर हाल में पाना है मुश्किल कोई आ जाए तो पर्वत कोई तकराए तो ताकत कोई rai to tu a goy van rai to barse chahe umar se on lifti chahe pairo se na paega jo lachhe tera lachhe to har hal mein pa Uh, स्वर्धा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोटिवेशनल गीत आपने सुनाया है थैंक यू सो मच और मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज़ पसंद आए तो स्वर्धा चौधरी लिख के चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर सेंड कीजिए ओके okay, स्वर्धा बेस्ट ऑफ लॉग थैंक यू सो मच डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे बीच में सेकेंड राउंड देने के लिए विद्या चौधरी हैं जिनसे हम ओपन राउंड में भी सुना था उन्हें डीवाई पाटिल कॉलेज का ग्रुप है तो विद्या बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं बताइए और कौन सा गीत सुनाएंगे सेकेंड राउंड में मैं विद्या चौधरी झिंचवर से हूँ और अभी मैं सदमा ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है अभी फर्स्ट जो कि ओपन राउंड में था मेरा और मैं अभी सदमा पिक्चर का आ, ए जिंदगी गले लगा ले जो कि सुरेश सूरे, वाड़कर जी के आवाज़ में है वो गाना सुनाने वाली हूँ गले लगा ले ए जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है है ना जिंदगी गले लगा ले जिंदगी हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों Okay, विद्या चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही आपने सुनाया है। तो हमारे सभी को पसंद आएधरी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे सुनने वालों को सुरेश का सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए राहुल बहुत बहुत स्वागत है आपका सेकेंड राउंड में तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में और कैसा फील कर रहे हैं आप सर बहुत ही बढ़िया ओके मैं चाहूंगा कि आप अपना परफॉर्मेंस टीम के अनुसार सुनाइए मैं आपको चक इंडिया का तीजा तेरा रंग था मैं तो ये सॉन्ग सुनाने वाला हूँ आशा करता हूँ आप सबको ये पसंद आए तीजा तेरा रंग था मैं तो जा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मोला आन मोला मेरे ले ले मेरी जा मोला मेरे ले ले मेरी जा तिजा तेरा रंग था मैं तो तिजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मोला तुहिया मोला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान मौला मेरे ले ले मेरी जान तेरे संग खेली होली तेरे संग थी दीवाली तेरे आँगनों की छाया तेरे संग साबन आया फिर ले तू चाहे नजरे चाहे चुरा ले लौट के तू आए गारे शर्त लगा लें तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मोला तू ही आन मोला मेरे ले ले मेरी जा मोला मेरे ले ले मेरी जॉ मोला मेरे ले ले मेरी जा थैंक यू थैंक यू सो मच ओके राहुल रातर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है जगदे इंडिया का आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए और राहुल रातोड़ लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके राहुल थैंक यू सो मच थैंक यू सो थैंक यूं कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर कॉलेज के बच्चे हमारे साथ सेकेंड राउंड के लिए जुड़े हुए हैं तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में अल्ताफ हमारे साथ है अलताफ़ बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस शुरू कीजिए थैंक यू सर ओ नादान परिंदे घरे आ जा Ghar ya ja, ghar ya ja, ghar ya ja, na da parinde, ghar ya ja. क्यों देश विदेश फिरे मारा क्यों हाल बेहाल थका मारा क्यों देश विदेश फिरे मारा तू रात विरात कबंजारा ओ नादा परिंदे घर आजा घर आजा घर आजा घर आज नादा परिंदे घर आजा नादा परिंदे घर आजा, आजा सो दर्द बदन पे फैले हैं हर कर्म के कपड़े मेले हैं काट चाहे जितना परों से हवाओं को खुद से ना बच पाएगा तू तो आसमानों को फूंक दे जहानों को खुद को छुपाना पाएगा तू कोई भी ले रस्ता तू है तू मैं बसता अपने ही घर आएगा तू ओ नादा ओ नादा परिंदे घर आ जा घर आ जा घर आ जा जा नादां परिंदे घर आ जा नाद परिंदे घर आ जा नाद परिंदे घर आ जा घगर मोरी मुरी इतनी रज तुस चुन चुन खई मां कगरी कगरी मोरी तुनिया रज तुष चुन चुन खाइ मां अरे जी अरे खाइयो ना तू ना मोरे खाइय ना तू ना मोरे पिया के मिलन किया ओ घरे आ जा घरे आ जा घरे आजा जा घरे आ जा थैंक यू सर ओके okay, अलता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ आपकी आवाज़ सभी को पसंद आए तो अल्ताफ हुसैन लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू अल्ताफ बेस्ट ऑफ लक नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुन रहे मधुन नाइनटी पॉइंट तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेकंड राउंड डीवाई वाई पाटिल कॉलेज का हो रहा है तो अभी हेमलता जी है हमारे साथ हेमलता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और सेकंड राउंड में जिस तरह से टीम दिया है उस अनुसार आप परफॉर्म कीजिए स्वागत है आपका थैंक यू सर एक प्यार का नगमा है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार कान गुमाही मोशों की रवानी जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। La la la la la la, la la la la la la. Kuch ko kar paana hai, kuch pa. तो पर के जीवन से एक उन्द्र चुरा जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है एक प्यार कनग माह वो जो किरा भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। एक बार कनग मो जो की रानी है जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी कहानी है थैंक यू सर हेमलता जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी को पसंद आए okay. आपकी आवाज और हेमलता okay. लिख के भेज दे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक ओके थैंक यू We'll never be the same. आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सभी से बातें करते हुए आपका सेकेंड राउंड सुनते हुए काफी इम्प्रूवमेंट आपके वॉइस में आए हैं शायद बहुत अच्छा रियाज आप कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं रेडी मोड वन नाइनटी पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में डीवाई वाई पाटिल कॉलेज के सेकेंड राउंड को आप सुन रहे हैं बच्चों का तो आइए अभी हमारे साथ है प्रिया प्रिया आपका बहुत बहुत स्वागत है जी और जैसे थीम आपको दिया है वैसे आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए जीन जीना जीना रे उड़ा बुला मा तेरी छून रिया जीना जीना जीना रे उड़ा बुला मा तेरी छून रिया लरा रंग तेरे रीत का रंग तेरे तेरी का रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चून रिया लहराई ओ तो जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चून रिया लहराई रे उड़ा माय ओके प्रिया बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ सभी लिसनर्स को आपकी आवाज पसंद आए तो प्रिया लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके प्रिया बेस्ट ऑफ लक नमस्ते ओम शांति मैं हूँ हरीश मोयाल और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन का सेकेंड राउंड डीवाई पाटिल कॉलेज के बच्चों का आप सुन रहे हैं और अभी हमारे बीच जानवी अग्रवाल है जन्नवी अग्रवाल आपका बहुत बहुत स्वागत है और थीम के अनुसार आप अपना परफॉर्मेंस सुनाइए देखो इन्हें ये है उसकी बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे अंगड़ाई ले फे करवट बदल कर नाजुक से मोती हँस दे फिसल करें हो न जाइए बदल दे खो न जाइये तारे जमीन पर जैसे आंखों की डिब्बिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंग भरी पचारी जैसे तितली फूलों की प्यारी जैसे मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की सहर है खुशियों की नहर है खो न जाइये देखो रातों के सीन पे ये तो झिलमिल से युगे हैं ये तो अंधियों की खुशबू है बागों से बह चले जैसे कांच के चूड़ी के टुकड़े जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले ये तो झोंके है पवन के ये तो घुंघरू जीवन के ये तो सुर है चमन के को न जाइये ये, ये। ओके जानवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सानवी अग्रवाल लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर चंचल चौधरी साक्षी बोंडे राहुल रातोड़ अल्ताफ हुसैन जानवी अग्रवाल विद्या चौधरी स्मिता चौधरी हेमलता स्वरदा चौधरी इन सभी के लिए आप जरूर मैसेज कर सकते हैं जो भी आवाज आपको अच्छी लगी हो ऐसा नहीं कि मैंने नाम बता दिया तो सभी नाम आप लिख के भेज दें, लेकिन जो आवाज आपने सुनी है उस आवाज के लिए जरूर तबजूर दे मैसेज करें चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके आज के लिए बस इतना ही सेकेंड राउंड यही पूरा होता है अगले यानी फाइनल राउंड में फिर हम मिलेंगे एनी लोगों के साथ बातचीत करेंगे और इनका परफॉर्मेंस सुनेंगे फाइनल फिनाले में तब तक आप बने रहिए है मधुबन के साथ आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो